काहिल लड़की और मेहनतकश लड़की एक दूर दराज के गांव में एक घर था घर जिसमें एक मियां बीवी रहते थे दोनों की ही एक एक लड़की थी अपनी पहली शादी से बीवी अपने खुद की बेटी से बेइंतेहा मोहब्बत करती थी वो उसे पहनने के लिए नए कपड़े देती और कभी काम की फरमाइश नहीं करती थी इस तरह उसक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 हमारे लिए ये मुश्किल का दौर है। ये जल्दी ही गुजर जाएगा। पीवी खामोशी से ये सब देखती रही। मैंने इसकी बाबत क्यों नहीं सोचा? मुझे उसे बाहर भेजना चाहिए किसी तौलतमंद घराने में काम करने के लिए। मैं उसे बाहर भेजूंगी तौलत कमाने के लिए। और वो जो कुछ भी कमाएगी वो मेरा होगा। <laughs> मैं औ तुम्हारे abba बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। तुम्हें मालूम hai दूसरे भी खर्चे हैं। तुम बाहर जाकर किसी kisi daulatmand gharane mein kaam kyon nahi karti tum ek acchi khadima ban sakti ho tumhari jurrat kaise hui iske bajaye tum apni beti ko kyon nahi bhejti main zarur bhejti पैसे भी तुम्हारी बेटी कोई खास खूबसूरत नहीं है। उसे काम के लिए बाहर भेजने में कोई नुकसान नहीं होगा। <laughs> तो ये अब पैशुता है। कल सुबह तुम रवाना होगी किसी दौलतमंद घराने में काम की तलाश के लिए। ओह, वो खूबसूरती की बाबत क्या जाने? तुम्हारे लिए काम करना लाजमी नहीं मेरी बच्ची? न आप फिक्र ना करें। आपने मुझे अच्छी परवरिश दी है। मैं जानती हूँ एक दिन मेरे जतनों का सिला मिलेगा। अगले दिन वो लड़की जाने के लिए तैयार हो गई। एक दौलतमंद घराने में काम की तलाश में वो निकल पड़ी। उसकी सौतेली माँ ने सफर के लिए उसे खाना पीना कुछ मुहैया नहीं कराया, पर उस लड़क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 और मेहनत करते रहना, कुछ भी करो, उसे दिलों जान से करना। इस वक्त मुझे अपना पूरा ध्यान लगाना है काम की तलाश में। मेरे लिए यही करना लाजमी है, और मैं इसे दिलों जान से करूंगी, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे एक बोलने वाला दरख्त मि� लगता है तुम कहीं जा रही हो। मेरी मदद करोगी मेरी सूखी टहनियों से मुझे छुटकारा दिलाने में। बदले में मैं तुम्हारे लिए नेक काम करूंगा। ओह, यकीनन। लड़की फिर दरख्त पर चढ़ी और अपने हाथों से तमाम सूखी टहनियों को तोड़ दिया। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वो दरख्त सूखी टहनियों से प�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 फिर वो थोड़ी मिट्टी लाई और उसे अपने पैरों से साना फिर उसने वो मिट्टी तमाम दरारों को भरने के लिए इस्तेमाल की और भट्ठी अब पहले जैसी नहीं हो गई। शुक्रिया, पर तुम्हारे हाथ और बाँह मैले हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें पानी से धो सकती हूँ। तुम्हें ज़रूरत थी और मुझे त आदाब क्या तुम मुझे बासी पानी से नेजा तिलाकर मुझे दुरुस्त करोगी और बदले में मैं तुम्हारे लिए कोई नेक काम करूंगी लड़की ने सारा बासी पानी बाहर निकाला और चूहे को ढोकर साफ किया ओ, तुम्हारा सारा लिबास बर्बाद हो गया कोई बात नहीं मैं उन्हें धो सकती हूँ, तुम्हें जरूरत थी और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी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 धीरे-धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। वो एक घर के करीब आई, जहां सात परियां रहती थीं। आम, दखल के लिए माफी चाहूंगी पर बाहर बहुत अंधेरा है। क्या आज रात में रुक सकती हूँ? तुम जा कहां रही हो? मैं काम की तलाश में हूँ। अच्छा ये बात है। अगर ऐसा है तो तुम यहाँ काम क्यों नहीं करती? यहा� कभी भी सातवें कमरे में दाखिल मत होना, क्या तुम्हें मंजूर है? ओह, मैं बहुत हैसान मंद शुक्रिया, आपके हुक्म पर अमल करूँगी। और उस लड़की ने ऐसा ही किया। वो रोजाना उठती और तमाम छह कमरों की साफ सफाई करती। उसने कभी सातवें कमरे की ओर नहीं देखा। एक साल गुजर गया और लड़की ने काफ जाने से पहले हमें ये बताओ कि तुम सातवें कमरे को देखने की बात बेताब क्यों नहीं थी मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया था कि मैं हमेशा अपने फर्ज को निभाऊं जब तक मैंने यहां काम किया मेरा फर्ज था कि मैं आपका हुक्म मानूं हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुए बच्ची तुम्हारी मेहनत कसी से हम वहाँ जाओ और उन सिक्कों पर लौटो। जो भी तुम्हारे साथ चिपके, वो तुम्हारा हो जाएगा। लड़की ने वही किया जो उससे कहा गया। वो सोने सिक्कों के, धेर के सिक्कों के ढेर पर लौटी और फिर चांदी के सिक्कों के ढेर पर। वो एक सितारे की तरह चमकने लगी क्योंकि सभी सिक्के उससे चिपक गए थे। उसने हाथ हिलाकर परियों क इधर आओ लड़की, तुमने मेरी मदद की थी जब मुझे ज़रूरत थी। आओ और जितने भी मोती तुम्हें चाहिए वो ले लो। लड़की ने अपने हाथ, पांव और गले में मोतियों की हार लपेट ली। उसने कुत्ते का शुक्रिया किया और वहां से निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर उसे वो कुआं मिला जिसे उसने साफ किया था। इ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 फिर उसने भट्ठी का शुक्रिया आदा किया और वो वहां से चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर उसे वो अंगूर बेल मिली जिसकी उसने गुड़ाई की थी। इधर आओ लड़की, तुमने तब मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी। आओ और ये अंगूर का रस पियो। उस लड़की ने जी भरकर रस पिया और अपने अब्बा के लिए कु درخت हरा भरा था और उस पर تازہ تازہ ناشپتیاں लगी تھیں۔ आओ लड़की, तुमने तब मेरी मदद की थी जब मुझे مجھے थी। आओ और ये یہ تازہ खाओ। लड़की ने जी جی بھر کر ناشپتیاں کھائیں اور اپنے ابا کے لیے کچھ لے لیں۔ اس نے درخت کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے वो उनकी तरफ दौड़कर गई और उनसे लिपट गई। जब उसकी माँ वहाँ आई, तो अपने शाहर को सेहतमंद और बेटी को दौलतमंद देखकर वो हैरत में पड़ गई। वो सर से पांव तक सोने और चांदी में लिपटी थी, और भी बहुत कुछ था उसके पास। माँ को नजरंदाज करके बाप और बेटी अंदर चले गए। सौतेली माँ को अब ये प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 क्या पकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी सूखी तहनियों के लिए अपने खूबसूरत हाथों और पैरों को गंदा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो आगे बढ़ी, थोड़ी दूर जाकर उसे एक मुरझाई हुई अंगूर की बेल मिली, जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसकी जड़ों के गिरत गुड़ाई करे। � वो वहाँ से आगे बढ़ी, थोड़ी दूर आगे जाकर उसे मिली एक टूटी हुई भट्ठी, जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसकी मरम्मत करे। मैं अपने साफ हाथ और खूबसूरत पैरों को गंदा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ से आगे चलकर उसे मिला एक कुआँ, जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के मैं अपने खूबसूरत हाथों और खूबसूरत पैरों को गंदा नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ से आगे जाकर उसे मिला एक कुत्ता, जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसे गुसल करवाए, पर वो लड़की चीखती हुई भाग गई क्योंकि उसे अपने साफ हाथ और खूबसूरत पैरों को गंदा नहीं करवाना � पर्यो ने उससे कहा कि वो एक साल तक वहां रहे और छः कमरों को साफ करें। पर याद रखो सातवें कमरे में दाखिल मत होना। लड़की मान गई। हर रोज वो उठती और तमाम छः कमरों को साफ करती। पर जल्दी ही उसकी बेटा भी उस पर हावी हो गई और वो सातवें कमरे में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था और सोने और चांदी की मह उन्होंने उसे बुरी तरह डसा और वो जख्मी हो गई। परियों के वापस आने का इंतजार किए बिना ही लड़की वहां से भाग गई। वापसी के राह पर उसे वो कुत्ता मिला जो मोतियों से ढका था। वो उसके पीछे भागी ताकि कुछ मोती बटोर सके। पर कुत्ता गायब हो गया। आगे जाकर उसे वो कुआं मिला जिसे साफ करने से उसने थोड़ा आगे जाकर उसे वो भट्टी मिली जिसकी मरम्मत करने से उसने इनकार किया था। वहाँ ताजी डबल रोटी और केक पड़े थे पर जैसे ही लड़की ने उसे छुने की कोशिश की उसके हाथ जल गए। थोड़ी दूर जाकर उसे वो अंगूर बेल मिली जिसकी गुड़ाई करने से उसने इनकार किया था। वो बहुत प्यासी थी प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 और तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं तुम्हें यहां से जाना होगा पीवी और उसकी बेटी ने घर छोड़ दिया बाप और उसकी मेहनती बेटी अब फिर से राजी खुशी रहने लगे